श्री रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी ब्रह्मानंद कभी कभी बेलूर मठ से आकर महाराज बलराम मंदिर में निवास करते थे एक दिन रामलाल दादा महाराज से मिलने की इच्छा से वहाँ पधारे दादा को देखते ही महाराज आनंद से प्रफुल्लित हो उठते तथा वार्तालाप एवं हास प्रयास आदि से परिपूर्ण हो जाते उस दिन उन्होंने रामलाल दादा से कहा दादा आज संध्या के बाद ढप वाली कीर्तन गायिका का वेश धारण करो सबको ठाकुर के समय के भजन सुनाने होंगे बेलूर मठ में इस प्रकार के रसरंग में दादा की सहमति होने पर भी भला दूसरों के मकान में ऐसा कैसे चल सकता है अतः दादा ने आपत्ति की परंतु महाराज ने तीव्र आग्रह के कारण उन्हें यथा समय उस अपूर्व वेश में सजकर बलराम मंदिर की दूसरी मंजिल के हाल में महाराज आदि के सम्मुख अभिनय हेतु आना ही पड़ा रामलाल दादा ने हाथ हिला हिला कर नाचते हुए ढप कीर्तन के ढंग में गाना शुरू किया भावार्थ हे ब्रजेश्वर एक बार दो एक दिन के लिए ही सही ब्रज को चले चलो यदि तुम्हारा मन वहां लग जाए तो रह जाना नहीं तो शीघ्र ही लौट जाना पहले तो जल घुटने तक ही था पर अब यमुना में अगाध जल है अतः तैरना होगा नहीं तो फिर यमुना के तट पर बैठकर कर व्रज की ओर निरखना यदि कहो कि व्रज जाते हुए पैरों में धूल लग जाएगी कह भी सकते हो क्योंकि पहले तुम चरवाहे थे अब राजा हुए हो तो ब्रज बालाओं के नयन जल से चरण पखार लेना भजन और उसके शब्द सुनते सुनते महाराज का हास्यपूर्ण मुखमंडल अचानक गंभीर हो उठा गीत की प्रत्येक पंक्ति मानो अतीत की कोई स्मृति जगा देने लगी प्रत्येक पद में किसी अपूर्व लीला का आकर्षण महसूस होने लगा प्रत्येक भाव में कौन सा विरह सारे आमोद प्रमोद के ऊपर मानो एक सघन पर्दा सा खींच देने लगा ठाकुर ने कहा था राखाल जब अपने स्वरूप को पहचान लेगा तो उसकी देह नहीं टिकेगी आज का यह अपूर्व संगीत क्या उसी स्वरूप की झलक लेकर आया है भला किसी ने सोचा था यह छोटा सा विनोद इतना गंभीर रूप धारण कर लेगा इसके कुछ दिन बाद शिवरात्रि व्रत का उद्यापन कर महाराज बेलूर मठ आए उनकी उपस्थिति में श्री ठाकुर की तिथि पूजा तथा सार्वजनिक उत्सव बड़े आनंद से संपन्न हुआ उसके बाद पुनः बलराम मंदिर जाने के दिन प्रातः काल सभी साधु ब्रह्मचारियों को बुलाकर उन्होंने स्वामी जी द्वारा निर्दिष्ट मंदिर के स्थान की ओर संकेत करते हुए कहा स्वामी जी की इच्छा थी कि यहाँ पर ठाकुर का मंदिर निर्मित हो तदनंतर स्वामी जी के निर्देशानुसार अंकित मंदिर का मानचित्र मंगाकर उन्होंने उसका ध्यानपूर्वक अवलोकन किया इस प्रकार मानो उन्होंने सबको स्मरण करा दिया कि यह महान कार्य जिसका उत्तरदायित्व तो स्वामी जी ने संघ को सौंपा है अपूर्ण रह गया है